नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यम् कर्वा वहै एजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै ॐ शान्ति शान्तिः हादि हमारा प्रसंग चल रहा है दीधी वेवी टाम। दीधी वेवीटाम दीधिवेवीटाम दीधींगींग वेवी दीधी वेवी और इट तो आदिध्यनम आवेव्यनम आदिध्यक आवेव्यक इन उदाहरणों को हमने देख लिया है पठिता उदाहरण चल रहा है पठिता इटका उदाहरण इटका पठ व्यक्तायां धातु है इटका पठ व्यक्ता भूवादयो धातव से धातु संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत से आकार जो अनुनासिक है उसकी संज्ञा तस्य लोपदर्शनम लोप धातु के अधिकार में अनद्यतने लुठ अनद्यतने लुट कहता है अनद्यतन भविष्य काल में धातु से लुठ प्रत्यय होता है प्रत्यय पर तो पठ और लुठ परे बैठता है अब ये जो लुटलकार है ये अनद्यतन भविष्य काल को बताने के लिए आया है अद्यतन और अनद्यतन अद्यतन का मतलब आज का अध्यय कहते हैं आज और अद्यतन आज का और न अद्यतन अनद्यतन जो आज का नहीं यानी कल परसुम भविष्य में कितना ही आगे जाइए उसको कहेंगे अनद्यतन तो अनद्यतन भविष्य को कहने के लिए यहां लुट लगाया है तो पठ लुट यह स्थिति है श्यता ली लुटो हो ली लुटो हो यह सात दो है और शेतासी एक दो है और धातु की अनुवृत्ति सूत्र में है तो कह, कहता है धातु से और तास ये दो आदेश होते हैं ली के स्थान में और लुट के स्थान में ली के स्थान में लुट के स्थान में यथासख करके स और तास ये आदेश होते हैं और ल्री से लिट लकार भी लिया है और रिंग लकार भी लिया है तो प्रत्यय पदस्ट तो यहां पर लुट परे है तो पठ धातु से जो है यहां पर तास प्रत्यय हुआ है तो देखिएगा लुट परे हो या लिट लिंग परे हो तो पठ धातु से तास और सिया यह यथासंख्य से होंगे तो यहां लुट परे है तो तास हो गया है पठ तास स्थिति है और लुट के स्थान में सब कार्य करके तिप प्रत्यय लाएंगे लस्य के अधिकार में तिप्त आदि ये सब सूत्र लगा करके पठ तास और तीप ये स्थिति है इस स्थिति में लुट प्रथमस्य से डारो रस ये सूत्र आया है ये सूत्र कहता है लुटह प्रथम से प्रथम पुरुष के लुट लकार को प्रथम पुरुष के लुट लकार के तिप्त के स्थान में डारौ रस ये आदेश होते हैं प्रथम पुरुष लुट लकार के तिप्त के स्थान में डारौ रस ये आदेश होते हैं यथाशंख्य करके तो के स्थान में डा आदेश हो गया है तो स्थिति हमारे सामने यह है पठ तास और डा टिपके स्थान में डा यह स्थिति है अब यह जो तास है यह आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक है आर्धातुक है तो इस आर्धातुक को इट का आगम प्राप्त हो रहा है आर्ध धातुक से इट वाला अधिक वलादि आर्धातुक को इत का आगम होता है और इत जो है तकार इत वाला है इसलिए आद्यंतो टकितो, यदि तित है तो आदि में बैठेगा और कित है तो अंत में बैठेगा तो ताश को हो रहा है तो ताश के आदि में इत बैठेगा तो इत बिठा दीजिएगा पठ इट ताश और डा यह स्थिति है अब इस स्थिति में हमको आगे काम करना है जो कल हमने यहां तक देखा था उसको मैंने दोहरा दिया अब आइए अपने मूल सूत्र पाठ को खोल के देखिएगा और यहां देखिएगा यहां पर हमारे सामने स्थिति है स्थिति को लिख दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर पठ ईट ताश और डा ये स्थिति है ओम भगवान जी इट जो आगम हुआ जी वो पट से पहले क्यों नहीं बिठाया हमने नहीं इट आगम किसको हो रहा है आर्धातुक को हो रहा है ना ये कहता है वलादी आर धातु को इट आगम होता है आर्धातुक से इट वला दे वलादी को रहा है धातु को नहीं हो रहा है वलादी आर्ध धातु प्रत्येक को हो रहा है इट जी हां क्या प्रश्न है रुचि जी तो अब जो डा है डकार की संजय करनी है छुटू सूत्र से तो डिथ यह डिथ माना जाएगा डकार कि संजा जिस प्रत्यय की होती है उसको डिथ कहेंगे प्रत्यय के आदि में चुटू से डकार की संजय होती है तो डाइ होने से इसको डिथ प्रत्यय कहेंगे डिथ प्रत्यय अब इस स्थिति में वार्तिक आपके सामने है अनुबंध करण सामर्थ्यात सामर्थ्या और ये वार्तिक जो है वार्तिक सूत्रों के ऊपर होते हैं जितने भी वार्तिक है ये वार्तिक किसी ना किसी सूत्र के ऊपर होते हैं तो यह सूत्र है छठे अध्याय के चौथे पाद के टे सूत्र है टे वो खोल करके देखिए टे सूत्र छे चार 143 143 तैंतालीस तो देखिए 143 फोर्टी है टे इस टे सूत्र से पहले ती विंशतर डिटी ती विंशतर डिटी से डी की अनुवृत्ति आ रही है डिटी सूत्र में डीति की अनुवृत्ति आ रही तो टे में छह एक है और डीति में सात एक है और लोक की भी अनुवृत्ति आ रही है लोप की अलोपो नह एक सौ चौतीस सूत्र देखिएगा वन थर्टी फोर में लोप की अनुवृत्ति आ रही है और उससे ऊपर भस्य एक सौ वन ट्वेंटी से भस्य की अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य तो ही है ही तो अंगस्य भस्य लोप डी इन सबकी अनुवृत्ति आ रही है सूत्र का अर्थ होगा डीति डकार इत है जिसके ऐसे डित प्रत्यय के परे रहते डीति का मतलब है डकार है जिस प्रत्यय के ऐसे डि प्रत्यय के परे रहते भासंजक भ संजक अंग के टे लोप टी भाग का लोप होता है लोप का मतलब है टी भाग का लोप होता है इस सूत्र का यह अर्थ है फिर समझ लीजिएगा टे का मतलब टी भाग का टी भाग का लोप होता है बिथ प्रत्यय परे रहते तो टी भाग का किसके टी भाग का भ संजक अंग के टी भाग का तो भ संजक के प्रकरण है यह तो भसंजक अंग के टी भाग का लोप होता है सूत्रार्थ समझ में आ रहे हैं आप लोगों को राजेश जी ओम भगवान की डकार की संज्ञा हुई है तो डित प्रत्यय कर तो डित परे रहते भसंजक अंग के टी भाग का लोप होता है अब अपने प्रकरण पे आइएगा यहां भ संजय तो हुई नहीं है हमने भा संजय तो किया नहीं है ना भा संजा हो सकती यहां पर क्योंकि यची भम से भा संजा होती है ना और यचिभम तो है ही नहीं यहां पर ढा प्रत्यय तो तीसरे अध्याय का है और यचिबम जो है ना स्वादी यचिभम का क्या अर्थ है राजेश जी चिभम का क्या अर्थ है ओम। जी स्वादी भिन्न यकारादि अजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व को भ संज्ञा होती है यचिभम का अर्थ है स्वादी स्वादियों से भिन्न यकारादि आजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है स्वादि से भिन्न यकारादि आजादी है नहीं स्वादी का मतलब है सुमी जी स्वादी अथवा सर्वनाम स्थान स्वामी जी हाँ स्वादी सर्वनाम स्थान ठीक है स्वादि भिन्न भिन, नहीं स्वादी सर्वनाम स्थान भिन्न ठीक है ये स्वादि का विशेषण है सर्वनाम स्थान स्वादी सर्वनाम स्वादी सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों के परे रहता ऐसा है स्वादी सर्वनाम स्थान स्वादिभिन्न सर्वनाम स्थान सर्वनाम स्थान में जो सुच प्रत्यय है उनको छोड़ करके बाकी स्वादी परे होना चाहिए तो उन स्वादियों में सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों के परे रहते ऐसा अर्थ होगा स्वादिभिन्न सर्वनाम स्थानों के यकारादि आजादी प्रत्यय के परि पूर्व की भसंज होती है तो यहां वो स्थिति है ही नहीं ये तो तीसरे अध्याय का है और वह चलता है पांच चौथे अध्याय से तो भसंजय तो है ही नहीं है इसलिए वार्थिक कहते हैं डि अभस्यापी अभस्यापी वार्थिक को अलग कर दीजिएगा डि अभस्य अपी अनुबंध करण सामर्थ्या की लोगों भवती तो कहते हैं अभस्यापी यानी भास संजक होते हुए भी भ संजक होते हुए भी यानी भास नहीं भी हुआ हो तो अभस्यापी भासंजक ना होने पर भी बिती बित परे है बित परे तो है लेकिन भासंजक नहीं है तो भासंजक ना होते हुए भी डिथ परे रहते और यह डित कैसा है अनुबंध करण सामर्थ्यात अनुबंध के कारण से यानी डकार के अनुबंध के कारण से वो डित है अनुबंध के कारण से वो है तो अनुबंध के सामर्थ्य से भाषंजक न होते हुए भी डित परे रहते टी भाग का लोप होता है अंग के टी भाग का लोप होता है ऐसा यह अर्थ है तो सूत्रार्थ बोल रहा हूं मैं अनुबंधकरण सामर्थ्य ये जो डा है।, है ना डा में जो डकार का अनुबंध किया नाबंध लोग, अनु, का मतलब ना अनुबंध इस अनुबंध के कारण से यानी प्रत्यय में अनुबंध का सामर्थ्य होने के कारण से डकार की संज्ञा हुई है, है तो इस डा रूपी अनुबंध के सामर्थ्य से यहां पर हम टी भाग का लोप कर रहे हैं अगर अनुबंध डा नहीं रखता तो फिर यह परिस्थिति नहीं आती है। तो इस अनुबंध के कारण से भासंजक ना होते हुए भी इसको मानकर के पूर्व के टी भाग का लोप करेंगे जी, जी तो आप देखिएगा इस डा को मान करके अंग संजय कर लेंगे डा को डा तो प्रत्यय है ना तिपके स्थान पर हुआ है तो टिप के स्थान में डा हुआ है तो उसको तिप के समान ही मान लिया और यह तिप किससे हुआ है पट के कारण से तो को मान करके तास तक ताश तक अंग संजय करेंगे को मान करके तास तक अंग संजय करेंगे तो अब यहां सूत्र वार्तिक कार्य होगा अनुबंध के कारण से बिना भा संजा के इस डिथ को मान करके अंग के टी भाग का लोप करेंगे अब अंग का टी भाग टी किस कहते हैं तो सूत्र आएगा अचोन त्यादिटी परिभाषा आएगी अचोन त्यादिटी पहले पाद के अंदर ही सूत्र है अचोत्यादिटी ओम स्वामी जी जी ये सूत्रार्थ अनुबंध के कारण से एक बार फिर से जरा बता देंगे हाँ जी सूत्रार्थ वार्तिक बता रहा हूं वित्त प्रत्यय में जो अनुबंध डकार का जो अनुबंध किया है डिथ प्रत्यय में यानी डा प्रत्यय में डिथ ना कह के डा प्रत्यय में जो डकार का अनुबंध किया है इस अनुबंध के सामर्थ्य से इस अनुबंध के सामर्थ्य से भसंजक भा, ना होते वे भी ड्रत्यय में डकार के अनुबंध के सामर्थ्य से डा प्रत्यय में अनबंध के सामर्थ्य से भ संजक न होते हुए भी अंग के टी भाग का लोप होता है ड्रत्य के अनुबंध के सामर्थ्य से भ न होते हुए भी अंग के टी भाग का लोप होता है स्पष्ट हो गया जी स्वामी जी धन्यवाद तो अब टी किसको कहते हैं तो परिभाषा सूत्र आ गया अचोन त्यादिटी अचों के मध्य में जो अंतिम अच है और अंतिम अच जिस समुदाय में है उस समुदाय को पी कहते हैं समझने का प्रयत्न करना है अचोन त्यागी नाम है तो अचह में ष्टि विभक्ति है तो यह निर्धारण में है अचों के मध्य में अचों के मध्य में जो अंतिम अच है अचों के बीच में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच के समुदाय की टी संज्ञा होती है अब देखिएगा पठितास है हमारे सामने वो लिख दीजिएगा पठितास यानी पठ इट तास और डाका आजिएगा पठ इट को इट के टकार की संजय करके इटको टकार में मिल जाइएगा मिला दीजिएगा तो पठी फिर उसके बाद तास पठितास यह स्थिति है अब यह पठितास जो हमारे में अंग है हमारे पास अंग है पठितास आगे डाका आ लिख दीजिएगा आगे डाका आ तो पटितास और डाका आ है हमारे पास तो यह जो आ है यह डिथ है डिट प्रत्यय यानी डकारकि संजय इस डिट प्रत्यय को मान करके अंग के टी भाग को लोप करेंगे टी भाग का लोप करेंगे अब टी भाग किस कहते हैं तो कहते हैं अचों के बीच में जो अंतिम अच है अचों के बीच में मतलब पटितास में अचों को देखना है तो पटितास में कितने अच है पा में एक है टी में एक है ताश में एक है तो तीन अच है तो अंतिम अच कहां पर है यहाँ पर ता में जो आ है वो अंतिम अच है और वो अंतिम अच किसके साथ जुड़ा हुआ है सकार के साथ जुड़ा हुआ है तो यह है अचों के बीच में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच्छ का जो समुदाय है समुदाय क्या है सकार के साथ आकार है आकार तो ये दोनों मिलकर के एक समुदाय बन गया तो अचों के बीच में जो अंतिम अच का जो समुदाय है उस समुदाय का नाम पी है तो आस। आस एक समुदाय है यहां पर आस पटितास में अंतिम अच आकार है और उस आकार के आगे सा है क्योंकि सा तक है नांग अंग संज्ञा तो अंग संज्ञा सकार तक है तो अंतिम अच के बाद में उसके साथ में कितने भी व्यंजन जुड़े हुए हैं वो सब उसी के भाग माना जाएगा क्योंकि अंग अंग संजा पूरा वहां तक है तक तो आ के बाद में सकार जुड़ा हुआ है तो आस भाग को टी कहेंगे अचों में अंतिम अच की फिर अंत्यादि का है ना अंत्यादि का मतलब है अंत्यादि अंतिम सहित आदि की टी संज्ञा है तो आ और सा इन दोनों की टी संज्ञा हो गई यानी आस भाग की टी संज्ञा हो गई अब इस आस भाग का लोप करेंगे इस वार्तिक से क्योंकि टी भाग जहां तक होगा उस पूरे टी भाग का लोप हो जाएगा पकड़ में आ रहा है दी अचोन त्यादि टी को समझ लीजिएगा अचोन त्यादि टी जो है आप खोल करके देख सकते हैं मूल सूत्र पाठ में आ, एक एक तिरसठ बता रहे थे ना अचोत्यादि टी अचों के मध्य में मैंने बोला था ना अच में छारण में है अचों के मध्य में जो अंत्य अच है अंत्य अच का मतलब अंतिम अच और वह अंतिम अच आदि में है वह अंतिम अच आदि में है जिसके वो अंतिम अच आदि में है जिसके किसके आदि में है अंतिम अच सकार के आदि में है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा अचो अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह अंतिम अच आदि में है जिसके किसके सकार के तो हो जाएगा आस इस आसभाग की टी संज्ञा हो गई यानी टी नाम रख दिया और वार्तिक कहता है अनुबंध के कारण से डिथ परे होने से अंग के टी भाग का लोप होता है या टी भाग है आस इस पूरे आस की आस का लोप कर दीजिएगा तो बचेगा क्या कठित पठित और आ यह स्थिति बचेगी कठित आ क्योंकि आसभाग का लोप कर दिया आपने तो पठित आ बचा हुआ है ओम घास जी ये निर्धारण इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे ऐसा है मैंने बोला था श्रेष्ठी विभक्ति के एक सौ एक अर्थ होते हैं तो कहीं कहीं जो है संबंध श्रेष्ठी होता है कहीं निर्धारण श्रेष्ठी होता है और कहीं अधिकारण श्रेष्ठी होता है ऐसे अलग अलग सृष्टि होते हैं निर्धारण सृष्टि इसलिए है क्योंकि अचोत्यादि अचोत्यादि कहते अंतिम अच अब अंतिम अच कब मानोगे कई अच होंगे तो कई अचों के बीच में अंतिम होगा ना इसलिए अचों के बीच में जो अंतिम अच है तो यह निर्धारण कर रहे हैं ना हम अर्थ से पता लगता है कि निर्धारण करके हम अंतिम निकाल रहे हैं क्योंकि अंतिमच तब होगा ना पहले भी कुछ अच्छ हो तभी अंतिमच कहोगे जब कोई अच्छ एक ही अच हो तो अंतिमच क्या कहेंगे आप वहां पर आप कहेंगे आद्यंत एक अस्मिन मान लेंगे तो मुख्य अर्थ के बिना गोण अर्थ नहीं हो सकता कई मुख्य अर्थ पर, आ, मुख्य अर्थ भी दिखाना पड़ेगा ना आपको कहीं आ, मुख्य अर्थ होगा तभी गोन अर्थ सिद्ध हो पाएगा तो मुख्य अर्थ में आपको ये दिखाना पड़ेगा कई अच दिखाना पड़ेगा फिर अंतिम आपको कहना पड़ेगा इसलिए निर्धारण ही एक्चुअली सप्तम सप्तमी का अर्थ निकल छात्र ना सप्तमी विभक्ति भी, भी होती है षष्टी विभक्ति होती है निर्धारण में छात्राणाम छात्रेशु दोनों होते हैं ना तो अर्थ करते समय हिंदी में मत देखिएगा विभक्ति को देखना है हमको हिंदी में तो हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा बोलते हैं अब छात्रों में राम श्रेष्ठ है तो छात्रों में राम श्रेष्ठ है और छात्रा छात्रा नाम भी लिखो तो भी आप छात्रों में ही बोलोगे ना हिंदी में कैसे अर्थ करोगे आप बताइए हाँ छात्रा नाम राम श्रेष्ठ अब अर्थ करिए कैसे बोलोगे छात्रों में राम श्रेष्ठ है हाँ मैं ही लाओगे ना तो भले ही वहां श्रेष्ठ विभक्ति हो या सप्तम विभक्ति हो हिंदी में जब अर्थ करोगे तो सप्ताह में ही लाओगे आप तो ही हिंदी समझ में आएगी नहीं तो आप छात्रों के राम श्रेष्ठ है तो हटपट हटपटी हट हिंदी लगेगी यानी कथन को नहीं समझ पाएंगे तो लोग जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में हमको समझाना पड़ता है संस्कृत में वहां श्रेष्ठी ही होगी भले अर्थ हिंदी की दृष्टि से सप्तमी में निकल रहा हो तो यहां पर अचों के मध्य में जो अंतिम है और अंतिम अच आदि में है जिसके उस पूरे समुदाय को तो सकार के आदि में है अंतिम इसलिए आस भाग एक समुदाय हो गया है उस पूरे आस समुदाय की टी संज्ञा होती है टी नाम होता है उस टी नाम को हम इस वार्तिक से लोप कर देंगे तो लोप हो गया तो पठित आती बनी पठित आ अब पठित आ ये। स्थिति है इस स्थिति में पठित आ इस स्थिति में अब आ क्या है आर्धातु के समझ लीजिएगा नहीं, नहीं एक मिनट सारध धातु का आर्धातु गलत सार धातु के तो पठित आ आ जो है सारधातु के क्योंकि तिपके स्थान में हो रहा है ना तो आ सार धातु के है इस आरूपी सार्वधातुक को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है पुगंत लघुपद्य च पुगंत लघुपदस् इस सूत्र से गुण प्राप्त हो रहा है पुगंत हो या लघु उपधा हो तो पठित में देखिएगा पठित में लघु उपधा है या नहीं है क्योंकि अलोमत्याद पूर्व उपधा अंतिम से पूर्व जो अक्षर है उसको उपधा कहते हैं अंतिम अक्षर क्या है तकार है अलोन त्याग पूर्व उपधा उपधा उसको कहते हैं अंतिम अल से पूर्व जो भी वर्ण होगा उसको उपधा कहेंगे तो यहां पर अंतिम अल है तकार इससे पूर्व इकार है तो इकार जो है उपधा है तो लघु उपधा है लघु भी है इकार तो इस लघु उपधा इकार को गुण पाया है पुगंता लघु उपद से अब प्रकृत सूत्र आता है यानी प्रकरण वाला सूत्र आएगा दी, दी वे ओम स्वामी जी एक बार पुगंत लघुपद का थोड़ा आधातुक आर्धातुक परे रहते सारधातुक अथवा आधातुक परे पुगंत और लघुपद अंग का पुगंत पुगंत को और लघुपद अंग को गुण प्राप्त होता है अर्धातुक आर्धातुक पर रहते पुगंत को और लघु उपद को गुण प्राप्त होता है तो प्रकृत सूत्र आया दिधी वेविटाम दिधींग और इट को इट को गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हो तो नहीं होंगे तो यहां गुण का निषेध हो गया गुण का निषेध होते ही वैसा का वैसा बना रहा पठिता बस आ, आकार को तकार में मिला दीजिएगा तो पठिता बनेगा पठिता पठितारो पठितारह यह क्रियापद है कल एक पड़ेगा ओ हां बोलिए बोलिएगा तो पठम स्वामी हाँ बोलिएगा स्वामी जी जो तास आया था ऊपर उसमें सा की संजय क्यों नहीं हुई तास आया तो ताश की संजय क्यों नहीं हुई हलंतियम से संजय क्यों नहीं हलंतियम से संजय क्यों नहीं विभक्ति तो नहीं है स्वामी जी प्रयोजन प्रयोजना भाव प्रयोजन अभाव प्रयोजन के ना होने से नहीं समझ में आए। प्रयोजन ना होने से इत, इत, इत, उसका, उसको, आ, इत, उसकी संजय करके आ, उसको लोप करना चाहते हैं ना लोप लोप करने का कोई प्रयोजन भी दिखाना पड़ेगा ना आपको यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं है उसको हटाएंगे तो उसको हटा करके क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं वैसे ही हम आ, उसका आस आ, टी भाग अनुप करेंगे यहां पर पकड़ में आया आपको कहीं कहीं जो है प्रयोजन हां जी हां जी आ, उसकी हालत और स्वामी जी जो ये का है इस एक ही मिनट रुज हाँ राजीव जी क्या कह रहे हैं आ, हम हलत से उसकी इत संजय भी करेंगे लोप भी करेंगे परंतु प्रत्यय प्रत्यय लक्षणम होकर फिर से जो हमें आ, टीकी, टीका लोप करना है फिर से वो आएगा हाँ ऐसा ऐसा भी कह सकते हो लेकिन यहां पर जो है ना लोभ विधि बलवान होती है तो जो लोप होता है तो उसको आ, नहीं लोप होने पर भी प्रत्यय लोप प्रत्यलक्षणम लोप होने पर भी प्रत्योपे प्रत्यलक्षण कहते हैं वैसे ये आ, यहां पर उसकी नहीं पड़ेगी लोप नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय लोक लोप प्रत्यय हाँ सुन लीजिएगा प्रत्य लक्षण से जब मैं मेरे मेरे बोलने के बाद में जब मैं कहूंगा तब बोलिए राजेश जी ऐसा है अगर आप लोप कर देंगे प्रत्यय लक्षण से यहां पर वो कार्य नहीं हो पाएगा ना प्रत्यय लक्षण से वो कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां प्रत्यलक्षण से कोई विशेष काम करना हो तो उसको मान करके किया जाता है यहां मान करके करना नहीं यहां पर तो पूरा आसभाग का लोप करना है तो इसलिए यहां पर वो प्रयोजना भाव के प्रयोजना भाव ही यहां हेतु देना होगा आगे विभक्ति के भी कहीं कहीं जो है ना विभक्ति के भी लोप नहीं होता है न विभक्तो तुष्मा लागू होते हुए भी कहीं कहीं विभक्ति होता हुआ भी वहां लोप लोप नहीं होता क्या कहते हैं विभक्ति होता हुआ भी वहां लोप हो जाता है क्यों कहना चाहिए कहीं कहीं जो है विभक्ति होता हुआ भी न विभक्तो लूता लोप क्या कहते हैं? आने के न विभक्तो आनेके वा लोप की के लोपी को जाता प्रयोजन लोप कर् का तो तु लोप केगे जा लोप प्रयोजन न तु प्रयोजन किया जाता है। न तुस्मा से निषेध होने के बावजूद भी लोप हो जाता है विभक्ति भी है और न तुस्मा से निषेध भी होता है विभक्ति होने के कारण से सकार का सकार का मकार का लोप ना हो तो भी लोप हो जाता है ऐसा भी उदाहरण है इसलिए यहां इसका प्रयोजन नहीं है सकार का लोप करने का ठीक है प्रयोजन बलियोजन प्रयोजन बलियो ना यू कह सकते हैं प्रयोजन अभाव प्रयोजन होता है लो, लोक में जैसा दिखता है वैसा हमको रखना पड़ता है तो लो, लोक लोकाश्रय कह सकते हैं हाँ जी तो हम कहां चल रहे थे अब अब बोलिए ऋषा जी क्या पूछना चाहते हैं आप स्वामी जी इसमें चूटू सूत्र लगेगा इसमें टेवर टेवर की इट संझा होगी इसमें पठ तास ताश स्थिति आएगी तो नहीं यही तो मैं पूछ रहा हूं ना चूटू कहां लगेगा और किसको लोग करना चाहते हैं आप बताइए सुत्र से बस पूछ रही थी नहीं आप पूछ तो रही हैं मैं समझ रहा हूं आप पूछ रहे हैं लेकिन आपको ये संशय क्या हुआ है कि चुटू आकर के कहां का लोभ करने लगता है जिससे की आपको संशय हुआ है वो आप बताएंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना सक... आका आका आ... किससे लोग करना चाहते नहीं, इत, इत इ, इन, का। और हल हाँ जी और हलंत्यम से फिर संजय तकार की संज्ञा करना चाहते अलंत्यम से हाँ जी ये उपदेश में तो नहीं है ना अलंत तकार ये तो बाद में हुआ है ना तकार उपदेश में होना चाहिए ना हलंत उपदेश में अलंत हो तब उसका हम से लोप करते हैं उपदेश में तो हलंत नहीं है उपदेश में तो वो अकारांत था इसलिए इसमें तकार का लोप नहीं हो और hmm. uh, रुचि जी ने जो पूछा है ता सकार जो है वो उपदेश में सकार है इसलिए उन्होंने प्रश्न किया है उसका समाधान मैंने कर दिया अब वित्तीय अवस्यापी अनुबंध करण सामर्थ्यात्पो भवती सूत्र का वार्तिक का पूछ रही है तो इसका अर्थ है जो डा में डकार डा प्रत्यय में जो डकार पड़ा है डकार के अनुबंध के कारण से डकार जो है अनुबंध कहलाता है जिसको हम लोग करते उसको अनुबंध कहते हैं तो डा प्रत्यय में जो डकार अनुबंध लगाया है इस रूपी अनुबंध के सामर्थ्य से डा प्रत्यय में डकार रूपी अनुबंध के सामर्थ्य से अभस्य अपि बिना भसंजक न होते हुए भी न होते हुए भी यहां अंग केटी भाग का लोप होता है ड प्रत्यय के अनुबंध के सामर्थ्य से भासंजा न होते वे भी उस डित को परेमान करके अंग केटी भाग का लोप होता है हां जी रुचि जी समझ में आया स्वामी जी जो इसमें के जीरो जैसा निशान लगा है कुछ और भी है इसके हाँ तो बोला ना टी लोपो भवती उसको पूरा कर लीजिए टी लोपो भवती टी लोपो भवती ये पूरा कर लीजिएगा अस्तु धन्यवाद तो ये बन गए आपका पठिता तो पठिता का मतलब है वह कल पड़ेगा पठितारो वे दोनों कल पढ़ेंगे पठितारह वे सब कल पढ़ेंगे ऐसा अर्थ होगा अब इसी प्रकार कणिता कणिता बनेगा कणिता कर्ण कन धातु से कणिता वह कल जाएगा कण गत्यर तक है तो वह कल जाएगा कनिता कणितारो कनिता कण कन धातु से कनिता बनेगा जैसे पठिता बना है वैसे कनिता बनेगा गया ओम ओम स्वामी जी जी इसमें पठ इट में जो है इसका टकार का क्या किया है का तो अलंतम से लोप हो जाएगा अच्छा से ठीक जी।, जी।, ओम जी तो जैसे ये पठिता तो इसी तरह ये बनेगा कर्णिता जी तो, तो इसमें आ, ये भी वही कल जाएगा इसका अर्थ ये कल जाएगा हाँ जी कविता का मतलब कल जाएगा भविष्य भविष्य काल के दो लकार है एक तो है पटिष्य आज का तो पटिस्पति बोलेंगे भविष्य और एक आज आज के आज के लिए अगर है आज भविष्य में अगर नहीं तो तो सोने से पहले पहले जो जो भी काम करने है वो आज के के के काल काल में आएगा और जो कल के लिए तो वो लकार जाएगा, वो लुट लकार का लकार लकार जाएगा लुट यही मैं पूछना थी दो प्रयोगो स्वामी ये इट जो है ये तृतीया में क्या बनेगा इटेना बनेगा या इटा बनेगा इट इत, इटा बनेगा अच्छा क्योंकि जैसे ये है ना सेठ और अनिट जी तो हम उसकी जब मतलब की वित्पत्ति करते हैं तो इटेना सह होगा या इटासह होगा ये जानना चाहिए अच्छा सेठा सह कहने कहेंगे अच्छा, जी जी जी से से से कहेंगे इटा सह जी ओम अब हम आ, आगे बढ़ते हैं हैं कुछ कह रहे हैं। जी यह ष्टाध्यायी को हटा भी दे, दे हम जी केवल को ही सामने रखा तो भी पटिता बनेगा ना सलन हम सिर्फ करेंगे ओम जी जी स का हल से लोभ करेंगे फिर हलन सा, से लोभ नहीं करेंगे, से करेंगे ना क्योंकि हाँ तो वो, वो भाषण ना होते भी उसी से करेंगे फिर वार्तिक लाना पड़े क्योंकि वारति, वार्तिक जो है वार्तिक तो उस टे सूत्र में छुपे हुए अर्थ को ही वार्तिक प्रकट कर रहा है वार्तिक जितने भी हैं सूत्रों में छुपे हुए अर्थ को, अर्थों को ही बता रहे बस केवल वो स्पष्टीकरण है व्याख्या है वार्तिक अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो पाणनी में दोष आएगा कि पाणनी को यह पता नहीं था कि ऐसा भी होता है उन्होंने लिखा ही नहीं इससे भी होता है तो यह अतिरिक्त हो जाएगा ऐसा नहीं है यह वार्तिक सूत्र पर है यानी सूत्र में छुपे हुए अर्थ को ही प्रकट कर रहा है टे सूत्र से ही यह अर्थ निकलेगा टे सूत्र से ही लोग करेंगे पर वह उसके अंदर छुपे अर्थ को हम नहीं देख पा रहे हैं और वार्तिक ने देख लिया तो उस अर्थ को हमको समझाने के लिए उन्होंने वार्तिक रूप में समझा दिया और एक प्रश्न है जी जो ल्रिटल लकार है ली जी इसको हम हल और मूर्धन्य री मानेंगे या दंत्य री मानेंगे नहीं री री तो दं मानेंगे ना जो है दंतीय क्योंकि री जो है आ, पूरा री अलग स्वर है ना अलग अलग अच्छ है री अलग अच है और री अलग अच्छे है अगर मुझे लकार और रिकार दोनों को मिलाना है तो तब तब ऐसा कर सकते हो तब ऐसा कर सकते हो तब फिर वो ला जो है आ, आ, जो है अलग अक्षर है और ल अलग अक्षर व्यञ्जन केवल देखेंगे तो रि पर तो ली जो न लिट लिटे यो ल अलगरी अलग, है और अलग है। तभी तु या लकारे र कमनेजय कया उपदेश अजनना अलग मनकरीता पूर ली क लोप तो यहां ल अलग है और री अलग है जी जी जी जी धन्यवाद चलिए हम अब अगला सूत्र देखिएगा आ जाइए इधर पृष्ठ संख्या में आ, नौ पृष्ठ संख्या नौ पृष्ठ संख्या निकालिएगा दीदी वेलिटाम के बाद में अगला सूत्र है हलो नंतराह संयोगह इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिएगा हलोनतराह संयोग हलह निकाला पृष्ठ संख्या नौ भाष्य में हलो नंतरा संयोग साक्ष सूत्र हलह एक तीन हला में जो विभक्ति है एक तीन और अनंतरा में भी एक तीन है संयोग में एक एक है अनंतरा में जो समास है उस समास को समझाया जा रहा है न विद्यते अंतरम ये शाम ते अनंतरा नाम ते अंतरा बहुव्री समा नहीं विद्यते है नही विद्यते है अंतरम व्यवधान अंतरम करते व्यवधान नहीं है व्यवधान ये शाम जिनके हिंदी में यार तो बता रहा हूं समास के बाद को देखिएगा न विद्यते अंतरम ये शाम न नहीं विद्यते है अंतरम व्यवधान ये शाम जिनके नहीं है अंतर व्यवधान जिन फलों के ये अनंतरा जो शब्द है ये हल का विशेषण कु बौरी अन्य पदा प्रदानन्त शब्द भिन्न हल है वो पर है तो न विद्यते अन्तरम् ये, शाम। ये, शाम ये हलाना हला शा हा हला तो नहीं है व्यवधान जिनके, जिनके किनके किन् के हलो यल है जन हलो बीचे व्यवधान लगातार हल ही हल है एक मल दो हल तीन हल चार हल तो एक और दूसरे के बीच बीचे को व्यवधान व्यवधान कते स्र आगान स्वरी व्यवधायक है दो अलो के बीच में जो आएगा आयेगा वर आगा ओ स्वधायक बनेगा तो कहना चाह रहे हैं है हलो के बीचें या दो से अधिक अलो बीच मे यदि स्वर नहीं आते हैको कहते व्यवधानरहित हलो कहरे है न विद्यते अन्तरम अन्तरम का मत व्यवधान नहि है विद्यते का मतलब है विद्यते भी बोलो अस्थि भी बोल सकते हो न अस्थि अंतरम ये शाम ऐसा भी कह सकते हो न अस्थि व्यवधानम अंतरम के स्थान में व्यवधान भी बोल सकते हो लेकिन यहां अंतर शब्द पढ़ा इसलिए अंतरी शब्द लिखना है तो न अस्थि अंतरम ये शाम नहीं है व्यवधान जिन हलों के ऐसे लों को अनंतराह कहेंगे उस अनंतरा में बहुरी समास है पदमा जी स्पष्ट हो गया स्वामी जी व्यवधान इतने डिस्टर्बेंस हां हां डिस्टर्बेंस हां जी क्योंकि स्वर, स्वर आते स्वर आते ही डिस्टर्ब कर, करेगा वो मतलब दोनों हलों को मिल, मिला, मिलने नहीं देगा दो हल जो है मिलने वाले हैं वो स्वर आकर के उसको मिलने नहीं देगा तो डिस्टर्ब करने वाला होगा ना वो तो व्यवधान का मतलब डिस्टर्ब करने वाला व्यवधायक तो नहीं हिंदी में भी वही है ना अर्थ हां जी हिंदी में भी वही है नहीं है व्यवधान जिन हलों के ऐसे हलों को अनंतर हल कहेंगे ओम स्वामी ज्यादा हां जी सुशीला जी आपको समझ में आया ओम स्वामी जी आ गया जी तो सूत्र का अर्थ आप देखिएगा अनंतराह व्यवधान रहिता अनंतर को खोल दिया स्पष्ट कर दिया व्यवधान रहिता अनंतरा व्यवधान रहिता हलह संयो, संयोग संयोग संयका अनंतरा अर्थात व्यवधान रहिता व्यवधान रहित हलोम की संयोग संज्ञा होती है यह सूत्रार्थ हो गया व्यवधान रहित व्यवधान रहित हलोम की संयोग संज्ञा होती है ओम भगवान जी यह अर्थ तो मुझे अच्छा लगा पर यह जो सूत्र है ना जी। इसमें तो जी बहुवचन है और संयोग हमें एक वचन है वो थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे नहीं देखिए व्यवधान रहित दो या दो से अधिक जो होंगे ना दो या दो से अधिक जो हल होंगे उन हलों को संयोग नाम देंगे सं, नाम तो एक ही होगा ना संयोग तो संज्ञा है नाम है एक एक हल का तो संयोग नाम होगा नहीं दो हलोम का होगा या दो से अधिक का होगा संयोग ये ऐसा सूत्र लिखा होता तो अनंतरा नाम संयोग अनंतरा नाम हला नाम समुदाय संयोग फिर बोलिए अनंतरा नाम, नाम समुदाय संयोग हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है समुदाय तो आपने अध्यार कर लिया ना उसका अर्थ भी यही है जो यहां पर लिखा है वही आपने आ, समुदाय एक आ, आ, अनंतर हलों के समुदाय समुदाय को आपने अध्यार कर लिया हमने अध्यय बिना अध्यार के ही वही अर्थ समझ रहे हैं क्योंकि दो हल तो समुदाय होगा ना दो हल उसको समुदाय का या दो हल का हम दो हल बोल रहे हैं आप उस दो हल को समुदाय नाम दे दिए अंतर इतना ही है पकड़ में आया जी ये जीवात्मा कैसे समझता है ये दो चीजें वो समझ में नहीं आता जीवात्मा कैसे समझता है का मतलब यानी दो चीजें दिख रही है फिर भी उसका संघर्ष दिख रहा है जी ना और हाँ जी बिल्कुल दो दो अल्क दो अल्का समुदाय ही है दो कम से कम समुदाय में दो होना चाहिए तो दो अलों का समुदाय है उस दो अलो के समुदाय को यह संयोग नाम दे रहे हैं तो यहां समुदाय आप अध्यय कर सकते हो कि हलो नंतराह समुदाय संयोग ऐसा ओम भगवान हाँ जी वो तो स्पष्टीकरण है उसमें कोई दिक्कत नहीं आप कह सकते हो हलो नंतरा समुदाय संयोग भवति ऐसा लिख सकते कोई दिक्कत नहीं तो सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है उदाहरण दिया है अग्नि अब देखिएगा उदाहरण में अग्नि में अग्नि अत्र गातो संयोग संज्ञा अस्ती ग और न इन दोनों की संयोग संज्ञा है ग और ना के बीच में कोई व्यवधान नहीं है यानी कोई व्यवधायक नहीं है यानी कोई स्वर नहीं है कोई अच्छ को नहीं है इसलिए ग और ना इन दोनों की संयोग संज्ञा है ऐसे ही अश्व अश्व में शकार और वकार शकार और वकार के बीच में कोई अच्छ नहीं है कोई स्वर नहीं है इसलिए श और व इन दोनों की संयोग संज्ञा है इंद्र इंद्र में तीन अक्षर दिखाए नकार दकार रकार इंद्र तो न दिन तीनों की संयोग संज्ञा हो तो अग्नि अश्व इंद्र यह इन उदाहरणों को रूपोदाहरण कहते हैं व्याकरण की भाषा में रूपोदाहरण केवल स्वरूप स्वरूप दिखाए यहां पर संयोग का स्वरूप बताए केवल यह वास्तव में उदाहरण नहीं है उदाहरण तो कार्यकारी कार्योदाहरण होता है कार्य यानी कार्य कार्य दिखाकर आपको बताना पड़ेगा देखो यह संयोग है इसमें तो कार्य हमने दिखाया नहीं केवल इतना दिखा दिया कि अग्नि में गा को संयोग कहते हैं और अश्वा में शावकार को संयोग कहते हैं इंद्र में ना को संयोग कहते हैं इसको कहते हैं रूपोदाहरण दो प्रकार के उदाहरण होते हैं लिख लीजिएगा रूपोदाहरण और कार्योदाहरण रूप उदाहरण रूपोदाहरण कार्य उदाहरण कार्योदाहरण दो प्रकार दो प्रकार के उदाहरण होते हैं रूपोदाहरण कार्योदाहरण रूपोदाहरण का मतलब है केवल स्वरूप स्वरूप दिखाए यहां पर देखिए संयोग का स्वरूप यह है अग्नि अश्व इंद्र यहां केवल संयोग के स्वरूप को दिखा है इसको कहते हैं रूप उदाहरण हमने कोई कार्य बना करके दिखाया नहीं है ना देखो संयोग संजय होती इन दोनों की इस तरह का इंद्र बनता है ऐसा कोई कार्य कार्य दिखा करके हमने नहीं बताया इसलिए इसको कहते हैं रूप उदाहरण केवल स्वरूप मात्र दिखाया और अगला जो उदाहरण दे रहे हैं गोमान यवमान चितवान यह कार्य उदाहरण ये कार्य के उदाहरण है इसमें कार्य दिखाना पड़ता है हमको इसको कहते कार्य उदाहरण कार्योदाहरण स्पष्ट हो गए रूपोदरण कार्योदाहरण सीमा जी जी स्वामी जी ये तो स्पष्ट हो गया उदाहरण है गोमान लेकिन गोमान में आ, किस तरह से इसमें संयोग संज्ञा जब, जब जब जब उस, उसकी सिद्धि करेंगे ना गोमान यवमान चितवान तो सिद्धि करेंगे तो आपको समझ में आएगा संयोग संज्ञा कैसी हुई वहां पर चित... चितवान की तो हमने कर रखी है ना? हाँ चितवान में कर रखा है ना चितवान में अंत में तकार था वो तकार और नकार की संयोग संज्ञा किया संयोग संज्ञा करके तकार का संयोग अंत लोप से लोप कर दिया था याद आ रहा है हाँ जी हाँ आ, ए, जी जैसे चितवान देख लूंगी चितवान जैसे बनता है वैसे यवमान बनता वैसे गोमान बनता लेकिन हमको यह सिद्धि देखनी है हमको तो हमने कर रखा है लेकिन गोमान और यवमान की सिद्धि हमने नहीं किया है इन दोनों दोनों की सिद्धि हम कल कर लेंगे समय पूरा हो रहा है आपका किसी का कोई छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हाँ जी किसी का कोई प्रश्न है बोलिए जब हमने आदि जिध्यन सिद्धि की क्रि समाज आदिनो मानेगे प्रातिपद मान आदिध्यन प्राधिपद प्राधिपदन्त जैसे नूल तो तो तो तो नहीं मान सकते? नहीं, वो तो क्रिदंत है क्रिदंत है कारण से तो से मा प्राधिपय केगे न ते आदिन मे आदिना इसमें लुट के स्थान में अन हो गया और ये अन जो है लुट के स्थान पे हुआ तो लुट जो है वो कृत है तो कृत है तो अन भी कृत है उसका स्थानीय मान करके स्थानीव मान करके इसलिए यहां कृत मान करके ही कृदीन से कृत संजय किया है फिर कृत संजय करके कृत तदित समाशाष्ट से प्राधिपदिक संजय किए फिर ज्ञाप्राधिपदिक आदि के अधिकार में सु आदि ला करके फिर आदि बनाया जी जी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं है मुझे सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे जो पुगंत और लघु वर्ण लघु वर्ण समझ में आ गया पुगंत नहीं समझ रहे नहीं ये इसलिए समझ में आपको नहीं आ रहा है कि दो दो स्थितियाँ बताइए ना दो में से एक स्थिति होनी चाहिए दोनों दोनों को एक जगह लागू नहीं करना यानी वो पुगंत भी और लघुपद वो वो ऐसा नहीं कहता वो पुगंत को अथवा लघुपद को अच्छा पुगंत अंग को अथवा लघुपद अंग को ऐसा आते और वो फुगंत वाला अंग जो है जब वो सूत्र आएगा तभी पुगंत आगे आएंगे बीच में कई कई जगह आएगा, आएगा। पुख जो है जब पुख एक आगम है जैसे इट का आगम करते हम लोग तो इट आगम के समान नुम आगम करते आपने आगम कई पड़े ना इट का आगम पड़ा है अपने नुम का आगम पड़ा है ऐसे पुक आगम भी होता है और जहां उदाहरण में पुक आगम हो गया है और वो पुक जो है ककार होने से वो अंत में बैठता है जैसे ककार इत वाला आदि में बैठता है तो ककार वाला अंत में बैठता है आद्यंतों से तो जब वो आगम होकर के अंत में बैठ जाएगा तो वो अंग बन जाएगा पुक अंत वाला अंग बन जाएगा जगा पर ये अगर प्राप्त हो रहे तो तो तो उस प्रसंग में पुगंत तो पुगंत का जब आपको प्रसङ्गी ओङ्कार ओ शान्ति शान्ति नमो नमः